सत्य को खोजने वाले आप सभी साधकों को हमारा प्रणाम मैंने कल आपसे चक्रों के बारे में संक्षिप्त में बताया था ये सारा ज्ञान मूल का है जो कुछ हम साइंस से ज्ञान प्राप्त करते हैं वो जैसे पेड़ का बाहरी ज्ञान होता है उस प्रकार है और ये ज्ञान उस पेड़ के मूल का विदेशों में जो कुछ भी खोज बीन हुई है वो सब बाहर बाह्य में हुई और वो इस प्रकार बढ़ गई कि आज वहाँ पर यह आशंका हो रही है कि ये पूरा सिविलाइजेशन कहीं खत्म न हो जाए कारण उन्होंने अपने स्रोत को नहीं ढूंढा अपने मूल को नहीं ढूंढा <coughs> ये मूल <coughs> हमारे भारतवर्ष में है इस मूल को अनादिकाल से अनेक दृष्टा अनेक संत अनेक सदगुरु और अवतरणों ने वर्णित किया हुआ है और हरेक धर्म में इसके बारे में चर्चा हुई है कि हमें विनाशी चीजों को छोड़कर के अविनाशी ऐसे अनंत को ढूंढना चाहिए ये हमारे भारतीयता का मुख्य मूल मंत्र है कि जो कुछ भी संसार में अविनाशी चीजें हैं, वो लगती है प्रतीत होती है लेकिन वो हैं विनाशी और अविनाशी अभी तक ज्ञात नहीं तो उसकी खोज करनी चाहिए चक्रों के बारे में मैंने आपको कल बताया आज मैंने कहा था तीन नाड़ी और आत्मा के बारे में मैं कोशिश करूंगी कि इस लेक्चर में बता दू लेकिन ये सब कुछ बतलाने से ही आपकी कुंडलिनी का जागरण होगा इसकी कोई हामी नहीं इसलिए मैं जो भी बोल रही हूँ उसको सुनने मात्र का आप कष्ट करें उससे अपने को न्याय अपना न्याय या अपने को भला बुरा कहने की बात नहीं सिर्फ आप सुनिए और उसके बाद देखा जाएगा कि आपकी कुंडलिनी जागृत होती कि नहीं तो हमेशा मैं देखती हूँ कि जब भी कभी मेरा लेक्चर चाहे हिन्दुस्तान में हो या बाहर हो लोग पता नहीं क्यों इस न्यून भावना से बैठते हैं कि पता नहीं हमारी कुंडली में जागरूक होगी कि नहीं हमने तो ये गलती की हमने तो वो गलती की इसे शुरू से मुझे आज कहना है की ये भावना को निकाल करके ही आप मेरा भाषण सुने तो कल मैंने आपको ऊपर के चक्रों के बारे में बताया और आज मैं सोच रही हूँ कि आपको मैं तीन नाड़ियों के बारे में बताऊं, जो हमारे अंदर कार्यान्वित है जब चेतना हमारे अंदर प्रवेश करती है तो त्रिकोणाकार अस्थि, त्रिकोणाकार या कहें कि प्रिज्म के जैसे मनुष्य का मस्तिष्क है ब्रेन है उस वक्त उसमें तीन आकार आते हैं उसमें से एक तो सीधे ही पूरी की पूरी जैसी है वो हमारे अंदर घुस कर के और त्रिकोणाकार अस्थित में बैठ जाती कुल और बाकी की दो शक्तियाँ क्योंकि हमारे मस्तिष्क में दो तरह की दो इसलिए हम फोटो को मना करते हैं माफ करिए क्योंकि हमारे फोटो लोग खींच करके और बहुत महंगे बेचते हैं तो मैं ये नहीं चाहती कि मेरे फोटो लोग उस पर कुछ बिजनेस करें क्योंकि इसका कोई बिजनेस तो हो नहीं सकता इसलिए मैं मना करती हूँ कि कोई मेरा ऐसा फोटो न ले जो लोग इसका व्यवसाय करते हैं फोटो तो इसमें से ये जानना चाहिए कि हमारे मस्तिष्क में जो दो तरह के सेल्स होते हैं उसके कारण हमारे अंदर घुसने वाली जो चेतना है उसमें रिफ्रैक्शन आ जाता है और जो इधर से आती है वो इधर आ जाती है और इधर से आती है वो इधर आ जाती है माने जो लेफ्ट से आती है वो राइट की तरफ आ जाती है और जो राइट से आती है वो लेफ्ट की तरफ जाती है और जहाँ ये दोनों मिल जाते हैं वहीं पर आपका आज्ञा चक्र बना हुआ अब ये जब हमारे शरीर के अंदर घुसती है तो उसका बहुत सा भाग क्योंकि इस तरह आई हुई उसका बहुत सा भाग तो अंदर चला जाता है और उससे कहीं अधिक भाग बाहर की तरफ आ जाता है चेतना का और इस वजह से मनुष्य जब किसी चीज को देखता है तो उस पर वो रिएक्ट करता है उसके ऊपर उसको विचार आते कोई भी चीज को देखते साथ उसे विचार आएगा और वो विचार उसके अंदर घुसते हैं और उस विचारो ऐसी ही आप जैसे देख रहे है की हमारे अंदर ईगो और मन ऐसी दो भावना जब हम संस्कारों से बहुत ज्यादा प्रावित हो जाते हैं या हमारे अंदर बहुत ज्यादा संस्कार भरे जाते हैं तो हमारे अंदर लेफ्ट साइड का मन जिसे की सुपर ही कहते हैं बनता है और जब हम बहुत ज्यादा ये विचार करते हैं कि फ्यूचर में क्या करना है आगे क्या करना है मैंने ये किया मैंने वो किया इस तरह की अहंकार की जो भावना है वो आपके अंदर दूसरी साइड में आ है किन्तु इसकी नाड़िया बिल्कुल उल्टी दिशा में इसीलिए जब मनुष्य को पैरालिसिस होता है तो आपने देखा होगा कि अगर उसके सर में क्लॉट लेफ्ट में आया हो तो उसका पैरालिस राइट में होता है अब ये जो तीन नाडियां है पहली नाड़ी दूसरी और तीसरी इसमें से जो पहली नाड़ी है उसे अनेक नाम से संबोधित किया जाता है इसे कोई कोई चंद्र नाड़ी भी कहते है पर सहयोग में हम इसे ईडा नाड़ी कहते हैं और राइट साइड में जो नाड़ी है उसे हम पिंगला नाड़ी कहते हैं उसको बहुत से लोग सूर्य नाड़ी भी कहते हैं और वास्तविक इन दोनों पर चंद्र और सूर्य का ही प्रभाव है अब जब लेफ्ट साइड की जो नाड़ी है ये सूक्ष्म रूप से स्थित है किंतु इसे हमारे अंदर जो लेफ्ट साइड सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है उसकी चालना होती है और राइट साइड में जो नाड़ी है जिसे की हम <coughs> कहते हैं इसे राइट सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम चलती है लेकिन ये स्वयं नाड़ियां अत्यंत सूक्ष्म तरह से कार्यान्वित रहती है ये दोनों ही हमारे अंदर कार्यान्वित रहती है जैसे कि जब हम कोई इच्छा करें तो लेफ्ट की साइड लेफ्ट की नाड़ी चलती है और जब हम उसमें कार, कार्य करते हैं उस इच्छा पर तो राइट की चलती है इस प्रकार हमारे अंदर ये दो नाड़ियां पर इसके अलावा तीसरी नाड़ी हमारे अंदर है इसे सुषुम्ना ऐसे कहते हैं। कबीरदास ने कहा ईरा पिंगला सुख नाड़ी है, ई और जिस तरह से अथॉरिटी के साथ उन्होंने कहा इतने अधिकार से सारी बात कही है वो बहुत पहुंचे हुए पुरुष थे तो उन्होंने इतने अधिकार से कहा कि पांचों पचीसो पकड़ बुलाऊ एक डोर उड़ाऊंगा ये जो सारी बातें है कबीर आप पढ़िए तो समझ में नहीं आएंगी जब तक आप सहयोग नहीं जाने सहयोग से ही आप जान सकते हैं कि कबीर ने ये सब बातें क्यों कही औरों की भी बातें जैसे ज्ञानेश्वर जी पे इन्होंने पूछा था क्या आप बात करिए तो ज्ञानेश्वर जी ने अपने ज्ञानेश्वरी में छठे अध्याय में कुंडलिनी का पूर्ण वर्णन किया कि एक छोट एक जैसे कोई सांप का बच्चा हो इस तरह जैसे कोई सांप नहीं होता मतलब हरेक शक्ति जो है इसी तरह से सांप के जैसे चलती तो वो जिस तरह से अपने को लपेट कर बैठ जाती है ऐसी ये जगदम्बा कुंडलिनी हमारे अंदर बैठी हुई पर उसके बाद लोगों को इसका ज्ञान नहीं था कि कुंडलिनी क्या चीज है तो उन्होंने कहा कि ये छठा अध्याय हमारे लिए निषिद्ध है तो कोई पढ़ता ही नहीं था कोई जानता ही नहीं था कि क्या चीज है इसी प्रकार अनेक साधु संतो ने इसके बारे में बताया हुआ कि हमारे अंदर दो नाड़ियां तो ईडा और पिंगला है और बीच की जो है सुषुमना नाड़ी सुषुमना नाड़ी जो है ये हमारे अंदर पैरासिम्पथैटिक नर्वस सिस्टम को चलाती है जैसे मैंने कल बताया था आपसे कि जिस वक्त आप दौड़ते हैं तो आप अपने हृदय की गति बढ़ा सकते हैं अपनी आप कर सकते हैं लेकिन जब आप बैठ जाते हैं तो हृदय की गति जो बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आती है वो पैरासिंपथैटिक नर्वस सिस्टम से आती है अब इस पैरा नर्वस सिस्टम का जो आवरण है इस तरह से मैंने कल आपको दिखाया था लेफ्ट और राइट से तो ये एक आ, दोनों का मिलाप होने से ही जो बीच में चक्र बनते हैं उसके अंदर पैरासिंथेटिक नर्वस सिस्टम है तो चक्र जो है ये ऊर्जा के केंद्र है शक्ति के केंद्र है पर हरेक शक्ति के केंद्र का अलग अलग तरीका है अलग अलग काम है और वो अलग अलग तरह कार्यान्वित होते भी अब ये जो दो शक्तियां हमारे अंदर है ईडा और पिंगला इनको भी समझने की जरूरत है ईडा नाड़ी से हम इच्छा करते हैं। और जो हमारी इच्छाएं हैं जो पूर्ति नहीं हुई जिसमें हमने कार्यान्वित नहीं किए यह हमारे अंदर जो संस्कार आते हैं, यह हमारा जो कुछ भूतकाल है, या जैसे आज सवेरे का भूतकाल हुआ ये क्षण है इससे पहले का भूतकाल हो गया इसके बाद हमारे जन्म से जो भूतकाल हो गया इसके बाद हमारे पूर्व जन्म से जितना भूतकाल हो गया फिर इस संसार में जो कुछ मरा हुआ है जो भूतकाल में है, वो सारा के सारा इस ईड़ा नाड़ी के उस उस तरफ में लेफ्ट साइड मनुष्य में सारा ही विश्व समाया हुआ सारा ही विश्व उसके अंदर समाया हुआ और जो राइट साइड की जो पिंगला नाड़ी है जिससे हम कार्य करते हैं जिसे हम कह सकते हैं कि हमारे शारीरिक कार्य और मानसिक मानसिक तो ठीक नहीं बौद्धिक कार्य करते हैं वो सब राइट साइड से और ये जो राइट साइड की पिंगला नाड़ी है ये हमारे अंदर अहंकार जरूर दे देती है लेफ्ट साइड से हमारे अंदर मन की यानी एक जिसे सुपर इगो कहते हैं वो चीज आ जाती है और राइट साइड से हमारे अंदर अहंकार की चीज है कोई सी भी एक नाड़ी ज्यादा चलने से मनुष्य में संतुलन टूट जाता है अगर आपकी लेफ्ट साइड बहुत चलती होगी तो आप बहुत निंदे आदमी होंगे आप बहुत डरपोक होंगे और आप सबसे डरेंगे लेकिन अगर आपकी राइट साइड चलती होगी तो आप बहुत ज्यादा दूसरों पे आत होंगे एग्रेसिव होंगे आप पे अहंकार आ जाएगा जब लेफ्ट साइड चलती है तो मनुष्य धीरे धीरे खिसकते खी खींचकते जैसे कोई आदमी बहुत रोता है और बहुत सी औरतों में आदत होती है रोने की कि मेरी माँ बड़ी अच्छी थी बाप अच्छे थे ये है वो है रात दिन कोई चीज लेकर रोते रहते हैं ऐसे लोग सब लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं जब वो लेफ्ट साइड में खिसकते चले जाते हैं तो उनके अंदर बहुत सी विकृति आ जाती जिसे हम मानसिक विकृति है जैसे बहुत से लोग पागल हो जाते हैं किसी शौक से एक आध लगा एकदम से आघात आया घबरा गए तो लेफ्ट साइड को चले गए पागलपन डिप्रेशन और इस तरह के जो रोग है वो सारे आपके लेफ्ट साइड से पर उसके अलावा ऐसे भी रोग है कि जो हम असाध्य रोग कहते हैं वो भी लेफ्ट साइड के ही कारनामों से आते हैं वो मैं बाद में आपको बताऊं अब राइट साइड के जो है वो पिंगला नाड़ी उसके अतिक्रमण से करने से जैसे मैंने कल ही बताया था आपसे की स्वादिष्ट चक्र से किस तरह से परस इस तरह से अनेक रोग हो जाते हैं जैसे लिवर आपको हो जाएगा आस्थमा हार्ट अटैक और ब्लड कैंसर डायबिटीज ब्लड प्रेशर किडनी थब कॉन्स्टिपेशन इस प्रकार के अनेक रोग हो सकते हैं इसके अलावा इससे पैरालिस भी हो है लेकिन लेफ्ट साइड से भी आप में रोग हो सकते हैं जबकि लेफ्ट साइड आपके अंदर चलती है तो आप एक तरह से लिथारजिखा आलसी आपके सब ऑर्गन्स हो जाते हैं उसके कारण होने वाले रोगों में अनेक से रोग है, जैसे एलर्जीज आ जाए आपके अंदर में या आपके अंजायना, कोई सी भी स्लगिशनेस जिसको कहते हैं उसे ये है रोग होते हैं पर सबसे जो बुरी बात है तो लेफ्ट साइड में जाने से मनुष्य जो है उसमें कोई कर्तृत्व नहीं रह जाता और वो हमेशा दुनिया से डरते रहता है भागते रहता है और वो बेकार हो जाता है अब इसमें जो लेफ्ट साइड में जो चक्र है उसमें अपने चक्र की लेफ्ट साइड भी है और राइट है। इसमें से महत्वपूर्ण चक्र मैं तो सोचती हूँ कि लेफ्ट स्वादिष्ठान जहाँ पर कि आपने अगर कोई अनधिकार चेष्टा की हो आप किसी गलत गुरु के सामने गए और उसके सामने चरण चरण छूने के लिए जुक गए आजकल उनको कहते हैं ना चरण छू महाराज वैसे तो चरण छू महाराज गए आप या चरण छू उनके चरण छू उसके चरण छू वो सारे जाकर के आपके लेफ्ट में बैठे चाहते हैं कि आपको वो ट्रांस में डाल देगा मिसमोराइज कर देगा कोई ऐसी बातें पढ़ा देगा इससे तो कोई हर्ज नहीं कि आप लोग पैसे भी लूट ले। लेकिन उसके अलावा वो आपको पगड़ा देगा थोड़ी देर में आप देखिएगा कि रास्ते पे आप भी पंख यह ये स्वादिष्ठान की बीमारी जो है ये बहुत लोगों को होती है विशेषकर अपने भारतवर्ष में जहाँ की ये गुरु लोग इसका दर्द निकल आए हैं भी समझ में नहीं आता कि एक को पकड़ो तो दूसरा निकलता है दूसरे को पकड़ो तो तीसरा निकलता है बेअंदाज ये गुरु लोग आ गए है उसकी वजह यह की हम इतने अज्ञानी है हमारे अंदर ज्ञान नहीं है कि हम जाने अभी आपने गुरु का वर्णन सुना की गुरु क्या है मोक्ष मूलम जो आपको मोक्ष देता है वही गुरु है उसके वर्णन के अनुसार कितने लोग गुरु बनेंगे सब बताइए कितने लोग और वो चैतन्यमय होना चाहिए उसकी जितना भी वर्णन है वो जब तक नहीं हो तो क्या जरूरत है कि आप हर एक आदमी के सामने हाथ जोड़ें? अगर किसी ने आपको नाम दिया उसके लिए आपने रूपया पैसा भी दिया सब व्यवस्थित हो गया लेकिन जा करके उसकी तकलीफ बैठ गई आपके लेफ्ट स्वादिष्ठान लेफ्ट स्वादिष्ठान जब आता है लिफ्षाध तो बच्चे नहीं हो सकते औरतों को पहली चीज बच्चे नहीं हो सकते लेफ्ट स्वादिष्ठान में जब कोई ऐसी तकलीफ हो जाए तो बच्चे हो ही नहीं सकते और ऐसी औरतें हर समय रोती रहेंगी परेशान रहेंगी बाधित रहेंगी कभी कभी बहुत बिगड़ भी जाएंगी उनको समझ भी नहीं आगा क्या अब अपने देश में और एक पता नहीं महाराष्ट्र में ज्यादा यहाँ कब होगी कि औरतों के अंदर देवी आती अब देवी आई तो हू हु करती है नौकरानियों के अंदर देवी आने के लिए देवी के भी कोई अकल होती है। उसको झेलना कोई आसान चीज है देवी की शक्ति को कि वो नौकरानियों के अंदर आ जाती है और ये नौकरानियों का जीवन आप देखिए तो वो बताती क्या है कि घोड़े का नंबर भगवान को घोड़े के नंबर से क्या करना है पर हमारी अकल इतनी खराब है कि कल कोई आदमी बताए की भाई तुम्हारा रुपया कहाँ गड़ा पड़ा है तुम्हारे ये कहाँ है तो हम लोग उसको सोचते हैं कि वाव वाह वाह कितना बड़ा कितना महान आत्मा है उससे हमें रुपए की बात बताई जिनको रुपए में डायमंड्स में इसमें उसमें इंटरेस्ट है या उससे आपको चाहते हैं कि आपको इम्प्रेस करें ऐसे गुरु हो ही नहीं सकते ये तो कुगुरु है और गुरु एक होते हैं कि जो कुछ भी नहीं जानते हुए ऐसे ही बैठ जाते हैं लेकिन ये तो कुगुरु है दुष्ट गुरु और कुछ कुछ तो ये राक्षस ही कि जिस तरह से लोगों को बर्बाद किए जाते हैं आपको तो भी अपने बुद्धि को इस्तेमाल करना चाहिए और सोचना चाहिए कि जो परमात्मा की बात करे जो परमात्मा से मिला है वही सदगुरु हो सकता है अब यह लेफ्टान की बात आपसे मैंने बताई इसी तरह हर एक चक्र पे इसका असर अच्छा आता है कि लेफ्ट नाभि पर जो है लेफ्ट नाभि जो है ग्रह लक्ष्मी का था क्यूँकी लक्ष्मी तत्व है मैंने आपसे कहा था ये ग्रह लक्ष्मी का तत्व है घर में अगर आपकी ग्रह लक्ष्मी है और आप उसको अच्छे से ट्रीट नहीं कर रहे खासकर उत्तर हिन्दुस्तान में तो पता नहीं औरतों की इज्जत ही नहीं होती फिर एक से एक जो निकलती है तो ऐसी कि उनको कोई सम्भाल नहीं सकता फिर वो हो ही जाती है कमाल की। लेकिन जब तक दबती रहेंगी तो इतनी दबती है कि जैसे उनके अंदर कोई कोई व्यक्तित्व ही नहीं है ऐसे दो ही मैंने तरीके देखे और ये पुरुषों की कृपा है की वो समझ नहीं पाते स्त्री ये कितनी बड़ी चीज है उसके अंदर शक्ति स्वयं प्रकाशित होती है और उसके साथ इस तरह का व्यवहार करना इतनी गलत बात है उससे बच्चे खराब जाते हैं उससे आपके सारे घर की शांति खराब जाती है और सबसे तो बड़ी बात यह है कि हमारे अंदर जब गृहलक्ष्मी का तत्व खराब हो जाता है तो कैंसर जिसको ब्लड कैंसर कहते हैं वो होने की आशंका होती है क्योंकि स्त्री जो है वो आपका लाइफ लाइफ लाइफ बांधती है घर की स्त्री जो है मतलब स्त्री भी वैसी होनी चाहिए यत्र नाराय पूजनते तत्र रमनते देवता जहा पे स्त्री को पूजा जाता है वहाँ पर ही देवता रमन करते हैं पर स्त्री भी पूजनीय होनी चाहिए वो भी अगर पूजनी नहीं हुई तो वो भी किस काम के ऐसे पूजनीय स्त्री की बात सुना और उसको अपने लय पे या उसकी लय है जैसे आप खाना खाने बैठे तो पंखा जलती है उसकी लय उसका टाइम इस वक्त आप खाना खाइए इस वक्त आप बैठिए इस वक्त आप, आप सोइए लेकिन आजकल के जमाने में लोग इस कदर अपने काम में मशगूल रहते हैं उनको लगता है कि हमारा काम जो है उससे ही हम आज राजा बने ये नहीं जानते लक्ष्मी का भी आशीर्वाद इसमें है और फिर जब वो इस तरह से भागते दौड़ते रहते सब एकटिक लाइफ उसी में ब्लड कैंसर की बीमारी और भी अनेक बीमारियां स्प्रीन की होती है कि समझ लीजिए ऐसी कोई स्त्री हो तो उसके बच्चे जब पैदा होते हैं तो उनका स्प्री ही काम नहीं करता उनको हर बार ब्लड ट्रांसफ्यूजर देना पड़ता है अनेक तरह की इसके गुप्त बातें हैं जो होती रहती है जो आपके समझ में आती और डॉक्टरों के तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगी क्योंकि इनको गृहलक्ष्मी किस चीज से खाती है यही नहीं मानती so, स्थान बहुत ही सुंदर है कि जो गृहलक्ष्मी का स्थान है और जहाँ ग्रहलक्ष्मी को माना चाहिए लक्ष्मी की अष्ट करके उनके आठ रूप माने गए है और है तो अनेक पर उसमें से अष्टलक्ष्मी अष्टलक्ष्मी से गृह लक्ष्मी का एक अंग है राज है ऐसी अनेक लक्ष्मी है लेकिन जो विशेष करके जो एक बहुत महत्वपूर्ण चीज एक घर खानदान फैमिली की लिए होती है वो ग्रह लक्ष्मी और आज भी मैं यही कहूंगी कि हिंदुस्तान की औरतों की कमाल है उनकी मर्यादाओं की कमाल है कि उन्होंने हमारे समाज को व्यवस्थित रखा नहीं तो आप बाहर जाकर के देखिए दस दस हजब को डिवोर्स करती है और ऐसे ठिकाने से बच्चों पहुंचा देती है बच्चे सीधे जा करके कहीं अनाथालय में पड़ जाते तो ये चीज हमारे यहाँ आप समझने की है कि हमें उस रास्ते पर नहीं हमें अपने घर हमारी फैमिली इनको ठीक से रखना है और अपने लक्ष्मी को व्यवस्थित रखे और उसका भी मान होना चाहिए अब ये चीज दिखने में ऐसी लगती की माता जी क्या कह रहे हैं पर यही एक बड़ा स्त्री धर्म जो है ये बहुत जरूरी चीज है इसीलिए हमारे यहाँ धर्मो में एक पति धर्म पत्नी धर्म बहुत बड़ी चीज मानी जाती है सहयोग में जो लोग सन्यास लेते हैं उनको हम पार नहीं कर सन्यासियों के लिए कोई सहयोग में जगह नहीं आपको विवाहित होना चाहिए और अगर अविवाहित हो तो ये कहना पड़ता है कि मैं वो विवाहित हो जाऊंगा यहाँ पर ऐसे लोगों के लिए स्थान नहीं है कि जो अपने ऊपर काशा वस्त्र पहन करके दुनिया भर में कहते फिरें कि मैंने सन्यास के लिया ये है वो है और अपने शरीर को तकलीफ देते है उसके बाद में जो ऊपर का चक्र आप देख रहे हैं लेफ्ट साइड में वो है हार्ट का चक्र ये लेफ्ट साइड का चक्र जो है ये आपके जो हार्ट है उसी को संभाल हार्ट के ऑर्गन देखता है अब लेफ्ट हार्ट मनुष्य में कम होता है? जब वो अपने काम में बड़ा बहुत मुश्किल है इतना ज्यादा कि बिल्कुल वो सोचता है कि इसके सिवा कोई नहीं मैं तो कर्म कर रहा हूँ मैं तो एक से एक बातें कहते हैं अपने बारे में बहाल गांधी जी तो इस तरह की बातें वो कहते है की पता नहीं की इनके ये अगर नहीं काम करे तो जैसे आकाशीय पूरा नहीं चाहे जैसे माने मैं तो गोवर्धनधारी कहती हूँ की सारे एक उंगली पे इन्होंने गोवर्धन पकड़ा हुआ ऐसे लोगों को परमात्मा के लिए टाइम नहीं मन में विचार भी नहीं आता कि परमात्मा को याद कर फिर कभी कभी फिर जब बहुत ज्यादा काम होता है तो उसके साथ में कुछ तो भी और चाहिए रिलैक्सेशन तो फिर शराब पीते है फिर और भी धंधे हैं और भी बहुत सारे काम उसके साथ बराबर चलते रहते तो उस वक्त वो कहते हैं साहब अब हम क्या करें हम बहुत काम से थक जाते हैं तो हमें धंधे करने पड़ते परमात्मा के लिए उनको टाइम नहीं ये सब धंधे करने के लिए उनको टाइम है पार्टियों में जाने का टाइम है शराब पीने पी टाइम है और हर प्रकार की गंदगी उठाने के लिए उनके पास टाइम है अब जब इस तरह के मनुष्य हो जाता है तो परमात्मा को भूल ही जाता और अपने हृदय में आत्मा करू हृदय में आत्मा है और जब तक हम अपने हृदय को हृदय के आत्मा की ओर नजर भी न करें तो वो गायब हो जाता है और तभी आपको हार्ट अटैक आ जाता है तो जिस आदमी को अतिकर्मी को हार्ट अटैक आता है उसको सिंपती की जरूरत नहीं उसको डांट की जरूरत है उसको ये कहना चाहिए कि आप काम करना कम करिए और थोड़ा परमात्मा में ध्यान करें। परमात्मा की और मोह ये कि मुझे अब मैं बहुत काम कर रहा हूँ और मैंने ये किया वो किया है आपने जैसा काम करके ये भारतवर्ष बना के रखा है उसके लिए नमस्कार ये क्या सुंदर भारतवर्ष बनाया हुआ आपने मैं 18 साल लंदन में रही हूँ 16 साल 16 साल में तो उसकी काया ही पालट हो गई मैं जाने यहाँ कैसे कैसे लोग आ गए की जो बड़ा ही काम कर रहे हैं उसी को मिलने की उनको फुर्सती नहीं और जब उनको देखी है तो घोड़े पे सवार लेकिन ये घोड़ा है की क्या है पता नहीं की हर जगह डिस्ट्रॉय हर जगह खत्म करा जा ऐसे लोगों से ये बिनती है कि थोड़ा नीचे उतरिए थोड़ा रुक के दीजिए जो बादल जैसे आप दौड़े जा रहे हैं ऐसे दौड़ने की कोई जरूरत नहीं फिर दूसरी चीज पैसों के पीछे जो पैसों के पीछे लग गए तो किसी तरह से पैसे खचेड़ते किसी तरह से पैसे लेने किसी तरह से ही करना ऐसे लोगों बहुत जल्दी हार्ट अटैक आता है क्योंकि पैसे ऐसी कहीं अधिक परमात्मा फिर दूसरी चीज सप्ता सप्ता चली ये सप्ता चाहिए वो सत्ता इसकी टांग तो उसकी टांग तो उसके गर्दन उड़ा उसको बुरा कर उसके बाद इसी में लगे ये सप्ता के पीछे भागने वाले लोग भी शिकार हो जाते हैं और उनको भी हार्ट अटैक आता मैं तो देखती हूँ कि जितने भी लोगों को मैं जानती हूँ जो की बड़े बड़े अफसर थे मेरे पति भी उनके साथ थे अधिकतर हार्ट क्यूँकी सब सोचते थे हम बड़ा भारी कार्य करिए कार्य करने में कोई हर्ज नहीं लेकिन थोड़ा समय अपने ये भी रखिए और अपने हृदय में परमात्मा को बसाइए तो बहुत जरूरी चीज नहीं तो हार्ट अटैक आता अगर मैं ये इलाज आपसे बताऊँ तो आप विश्वास नहीं करेंगे कि माताजी कहते हैं कि आप हृदय में अगर परमात्मा को बसा लें तो हार्ट अटैक में है इसके लिए जो मंत्र है वो ये है की श्री माता मैं आत्मा ये इसका मंत्र है किसी को भी हार्ट ट्रबल हो अगर वो इस मंत्र को कहे कि मैं आत्मा को पूर्ण विश्वास के साथ में दस मिनट बैठ करती ये नहीं कि फाइल जब लिख रहे हैं तब वो तो खोपड़ी पे तो फाइल ये लोग चलते हैं एरोप्लेन में फाइल ये चलते हैं कोई जगह ही नहीं जहाँ फाइल लेने के चलते और फाइलों से जो निकला हुआ धुआं है वही मैं देख रही हूँ सब सो जिन लोगों को हार्ट की शिकायत है वो ये जान रहे की उनको इसी तरह से कहना चाहिए हाँ अंजाइना वगैरह जो चीजें वो दूसरी तरह से आती है जो लेफ्ट साइड के लेफ्ट साइड से ही आती है आपको जबकि लेफ्ट साइड के आपका चक्र है। जिस वक्त आप हमेशा ही ये फील करते हैं कि मैं गिलती हूँ मैंने खराबी की मुझे ये नहीं करना चाहिए था। वही मैंने अंग्रेजी भाषा में कहा की उठे बैठे सॉरी फोन आएगा तो सॉरी किसी से थप्पड़ लगेगी तो सॉरी उसको मारेंगे तो सॉरी किसी को मर्डर करेंगे तो सॉरी इस तरह से सॉरी कहने से वो चीज जाती नहीं मनुष्य को जो है ये सोचना चाहिए कि जो सत्य है जो रियलिटी है उसको हमें देखना उसे भागना नहीं मनुष्य अपने अहंकार में किसी को दुख देता है और फिर कहता है सॉरी उसे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला देखना चाहिए कि मैंने ऐसी बात कही क्यों और ऐसे मेरे अंदर ऐसे विचार क्यों है और अगले वक्त से मैं ऐसे विचार नहीं करूंगा ये बेहतर है बनस्पति बार सॉरी करके उसमें एक छाप लगा दिया फिर बार बार वही काम करते रहे और जब ऐसा लोग करते हैं तब आप देखिए आपको तो आश्चर्य होगा कि ये चक्र पकड़ जाता मैं गिलती हूं मैं गिलती हूं मैं गिलती हूँ आई एम वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी आई एम वेरी सॉरी उसे ये चक्र पकड़ता और ये चक्र पकड़ने से ही अनजाना जैसी बीमारियां हो जाती क्योंकि इस चक्र से चक्र के पकड़ने से हृदय का जो प्रवाह है खून का वो प्रेम तक नहीं जाता और इसलिए मनुष्य को ये बीमारियां इस तरह की हो जाती है इसमें के उसका हार्ट लिथार्जिक हो जाता है और बढ़ सी जाता है बेचारा कोशिश करता है ढकेलने के पर इस पकड़ की वजह से वो चढ़ नहीं पाता उसके बाद जो उसके ऊपर का चक्र है आ गया ये दोनों ही चक्रों में दोनों ही नाड़ियों से संबंधित है पीछे की तरफ ये गया यहाँ पर जाती है यानी लेफ्ट साइड से आज्ञा पीछे आती है और सामने जो आती है इसे हम लोग राइट आगे कहते हैं क्योंकि ये ईडा नाड़ी से यहाँ पर आता है। अब देखिए कि जब ये पीछे का चक्र पकड़ जाता है तो मनुष्य को अनेक तरह की तकलीफें होती है पहले तो बचपन में ही उसको चश्मा लग जाता है उम्र के साथ चश्मा लग जाए तो ठीक है लेकिन बचपन में ही उसे चश्मा लग जाता है ये तो छोटी सी चीज है पर इसके अलावा अनेक बीमारियां हो जाती है जैसे ट्यूमर सर ब्रेन में हो जाएगा या उसके ब्रेन में कोई ऐसा दोष आ जाएगा कि उसका ब्रेन वर्क ही नहीं करेगा या वो बिल्कुल निर्बुद हो जाएगा या वो रिटार्डेड हो जाएगा उस छोटे छोटे बच्चे भी पैदा होते हैं रिटार्डेड ब्रेन्स होते हैं ये सारा लेफ्ट आगे से होता है और लेफ्ट आग्ञा की पकड़ अगर और लेफ्ट सारी शान की पकड़ हो तो समझ लीजिए कि, कि किसी गुरु के पास जा क्या है कोई ना कोई अनधिकार चेष्टा करने से किसी भी गुरु के पास जाने से ये सारा के सारा लेफ्ट पकड़ जाता है इसमें तो कोई शक ही नहीं बस सबसे ज्यादा ये पकड़ता है और ऐसे वक्त मनुष्य जो है एकदम उस आदमी के झांसे में आ जाता है वो जो भी बात कहता है वाह वाह कुछ भी वो आपको दौड़ाएगा वाह वाह वाह आप सोच भी नहीं सकते कि ये गलत काम है ये नहीं करना चाहिए ये कौन होता है हमें सब कहने वाला ये आपके दिमाग से ही बात चली जाती है और आपके अंदर वो जिसको कहते हैं कि सूझ वो रहती ही नहीं की आप सोचे की भाई क्यों हम इस आदमी के लिए इतनी मेहनत कर हमारा इसने क्या भला किया है सिवाय हमारी जेबें खाली करी और इसने हमारा कोई भला नहीं किया हम क्यों इसके पीछे दौड़ रहे हैं तो जब ये चक्र पकड़ जाता है तो आप जानते हैं कि लोग पागल हो जाते हैं पागल आदमी का ये चक्र बहुत ज्यादा पकड़ता और इसलिए आपको बहुत बच के रहना चाहिए ऐसी चीजों से जिसको कहते हैं हिप्नोटिज्म इस तरह की हिप्नोटिज्म भी कभी नहीं करना चाहिए एक्यूपंक्चर एक्यूपंक्चर में भी ये चक्र पकड़ता है क्योंकि उसमें भी क्या करते हैं कि एक चक्र से दूसरे चक्र में वो एनर्जी देते हैं तो उस तरह से ये चक्र जो है वो खाली हो जाता है इसकी जब एनर्जी खत्म हो जाती है तो आदमी उसके बाद बहुत पागल सा हो जाता है इसलिए ये सब चीजों पे विचार करना चाहिए कि ये किस तरह से कार्यान्वित होती है इसमें कैसे कार्य होता है और इसलिए मैं आपके सामने आज सारा ही समझा बता रही हूँ की इस तरह से मनुष्य किस तरह से उसमें पड़ जाता है अब उससे आगे आप जाइए तो देखिए कि ये चीज मुड़ करके आगे चक्र से इधर चली जा रही इस तरह में तो ये आपके संस्कार है जो मनुष्य बिल्कुल ही पागल है बिल्कुल पागल है उसका ये हिस्सा बिल्कुल पकड़ जाता है पर यह हिस्सा और भी चीजों से पक, पकड़ा जाता है जैसे कि कुछ लोग हैं उनको बस हाथ धोने का झक और बैठे हाथ धो रहे हैं जब तक पैंसठ वर्ष हाथ नहीं धोगे उनको लगता ही कि उनके हाथ धो है कि बाली नो चेरा बैठे बैठे इनके बाल नोचू उनके बाल नोचू ऐसे भी लोग आपने देखेंगे ये सब पागलपन पागलपंथी आदते जो है ये पहले तो आदत शुरू होती है लेफ्ट आ, लेफ्ट साइड से और वो जाकर के बैठ जाते अब बहुत बार ऐसा भी होता है की समझ लीजिए आपको एक शराब पीने की आदमी समझ लीजिए आपने थोड़ा बड़ा पीना शुरू कर दिया उसके बाद आपके अंदर कोई चीज घुस आई जो की हमारे लेफ्ट साइड में कोई आदमी शराब पीने वाला मर गया उसको और शराब चाहिए वो गुस्सा आया समझ लीजिए आपके तो आप इतनी शराब पीते हैं कि लोग कहते कैसे हम एक बार क्यूबा की एक लेडी आई थी इतनी सी थी उम्र इतनी सी थी और उम्र उसकी कुछ नहीं तो उसका हस्बैंड कह रहा था कि माता जी ये तो एक बॉटल नीट पी जाती है विस्की की मैं कही कैसे पीती पता मुझे तो उसकी खुशबू से चक्कर आने लग जाता है तो उसके अंदर कोई तो भी ऐसी चीज थी उसने कहा मेरे अंदर एक निगरो है वो पीता या नहीं होता है ऐसा तब वो आदमी इसी तरह से पी पी करके पी फ करके मर जाता है क्योंकि तो और क्या होना है एक आदमी की जगह अगर दस आदमी शराब पीएं तो वो किस तरह से बिगड़ बर्दाश्त कर सकता इसलिए उस रास्ते जाना ही क्यों जहाँ हमें रहना नहीं है जहाँ में पहुँचना नहीं है। अब ये हुई बात आपके लेफ्ट साइड की अब राइट साइड की बात मैंने थोड़ी सी आपसे बताई की जब आदमी अतिकर्मी होता है तो उसे क्या क्या तकलीफ होती है राइट साइड में भी आप देखिये की मनुष्य अब राइट स्वादिष्ठान पकड़ता है। राइट स्वादिष्ठान उसका पकड़ता है जो कि म्यूजिशियंस की जो कि आर्टिस्ट है अब वो लगे आपके पीछे पहले तो उन्होंने कुछ बनाना सीखा उसका जब कुछ नहीं मिला तो लाइनें बनानी शुरू कर दी फिर कुछ है तो उसके ऊपर में रंग मारना शुरू कर दिया फिर भी नहीं कुछ जमा तो लंडन में तो ऐसे भी लोग है कि जमीन से सारा रंग फैला देते हैं और उसके लोड़ते और कहते हैं ये इतना बड़ा आर्ट और लोग पैसा भी देते हैं, उस चीज का पैसा भी देते हैं, किसी भी चीज से कुछ भी पागलपन की चीज करना और हर समय नई चीज करना ये तो खासकर कर का आप जानते हैं कि बीमारी है की हर एक चीज में नई चीज करना अब मुझे एक साहब वहां पर एम्बेसडर थे मैक्सिको में मेरे पड़ोस में बैठे थे तो मुझसे कहना की आपको तो फ्लाइट से क्या तकलीफ है मैंने कहा तकलीफ किया उसमें तो सारी दुनिया का सत्यानाश कर दिया तो कहना आप यूं को मानते हैं और यूं तो ऐसा है जरा ट्रेडिशनल है और ट्रेडिशनल बातें करता है ये इसने तो कोई नई चीज हमें देगी फ्राइड जिससे आप सत्यानाश तो मैंने कहा ठीक है ये टेबल पर हम बैठे हैं ये तो रोज ही हम खाना खाते हैं लेकिन टेबल कभी खाया नहीं नई चीजें खाइए इसे तो वहां यह बीमारी थी ये नई चीज का नहीं हर रोज कोई नई चीज निकाले और लोग उसमें बड़े खुश होते हैं और इसी वजह से वहां पर फैशंस वगैरह चल पड़ते हैं कि आज एक आदमी ने बेवकूफी का कुछ फैशन निकाला उन्होंने अब बीच में फैशन निकाला कि बाल सब रंगाइए इधर से काटिये इधर से बीच में तुर्रे बनाए तो सब एक फैंस जाते हैं और सारे लोग यहाँ तक कि ऑफिस में जाते हैं फिर वो रीन जैसी चीज चल पड़ी तो वही सब लोग पहने लगे अपने देश में तो हम लोग उनको कॉपी करते हैं लेकिन वो लोग सोचते हैं इनको परमात्मा मिल जाएगा ये सब करना वास्तव में ही वैसा सोचते फिर उन्होंने और कोई चीज बता दी किसी ने रोज नई नई चीजें निकलती रहती फैशन का भी ऐसे आज यहाँ तक, तक, तक का ब्लाउज फिर यहाँ तक का ब्लाउज यहाँ तक का ब्लाउज फिर ब्लाउज ही गायब हो जाता है इस तरह की बेवकूफी की चीजें वो सिखाते रहते हैं और आप उस पे आ जाते हैं ये जितने इंटरप्रीम्यर हैं ये बड़े होशियार होते हैं। इसका फैशन फिर वो किसी के नाम से भी निकाल सकते है जैसे आ, नाम क्या ले इन लोगों का लेकिन एक किसी का नाम लगा दिया अब वो नाम साफ बड़ा नाम हो गया उसमें कुछ हो चाहे नहीं हो वही खूब नाम वहां पर ऐसी ऐसी चीजें उन लोगों ने चला रखी है कि मुझे बड़ा आश्चर्य होता लोग ऐसे बेवकूफ क्यों बनते हैं। किसी ने कोई नाम चला दिया होगा फिर उसने बस वो नाम चलाया एडवर्टाइज कर दिया ये कर दिया वो कर दिया ये सब चीजें राइट साइड है कि हम किसी भी एडवर्टीजमेंट को देखे अब तो ये पहने औरतों का तो बुरा हाल रहता ही पर आदमी भी कुछ कम क्योंकि आज तो फैशन में नहीं कैसे पहने तो सब साड़ियां गई फिर दूसरी खरीदो ये फैशन में आ गई तो अब ये पहनो वो, फिर, वो भी बेकार हो जाएंगे तो फैशन जो चीज है वो बड़ी राइट साइड चीज़ है उसमें आदमी में एक अहंकार है कि मैं आज ये पहन रहा हूं मैं आज वो पहन रहा हूं इस तरह के अपना टाइम बर्बाद करने का अपने सारे जीवन का कोई अर्थ न रखने का एक ही तरीका एक तरीका है कि हम अपने जीवन के बारे में कोई भी महत्व नहीं रखते पूरी समय बेकार चीजों में अपना जीवन बिताते हैं और उसका उससे एक ही होता है कि बीमारियां अब ये टाइट पैंट शुरू हुई तो सबको बीमारी हो गई पैरों की तो अब ढीली पैंट शुरू करनी इतनी ढीली कि उसके अंदर सब हवा जाती है लंदन जैसी जगह है तो इतनी ठंड है वहाँ सब फिर दूसरी आर्थाइटिस शुरू होगा और काहे को ये सब करने का भाई जो सहूलियत की चीज है एक बार पता हो गई उसे पहनिए और करिए वो नहीं है हर रोज चीज बदलते रहना क्यूँकी उनकी चलनी चाहिए मशीन में नई चीजें आनी चाहिए इस तरह से मशीन की गुलामी आनी चाहिए पर मुझे उसमें भी हल नहीं पर उससे आपकी तंदरुस्ती खराब जाती है सबसे बड़ी बात है कि आपकी तंदुरुस्ती से खराब जाती है तंदुरुस्ती में आपकी बुद्धि भी क्योंकि पूरी समय आप यही देखते रहते हैं कि अरे मैंने तो आज फैशनेबल चीज पहनी नहीं सब लोग मुझे हंसेंगे ऐसे आदमी में एक कॉम्प्लेक्स आ जाता है कि मैं कोई स्मार्ट नहीं लग रहा फिर आपने कल पूछा था डिप्रेशन आता है क्योंकि आप बहुत इंप्रेशन मारते हैं सब पे तो डिप्रेशन आता ही और यही बात है कि आपको इम्प्रेशन मारने की क्या जरूरत है आप जो हैं अपनी शान में खड़े हुई है आपको क्या जरूरत है कि आप इन लोगों से कपड़े खरीद करके और ये फालतू की ऊपरी चीजों से दूसरों पे शान जा रहे हिन्दुस्तानियों शोभा नहीं देती गांधी जी देखिये क्या कपड़े पहनते दुबले पतले बिल्कुल हड्डियां थी लेकिन वो क्या उनकी शोभा थी कहीं खड़े हो जाए तो लोग एकदम ऐसे चुप हो जाए जैसे कोई शेर खड़ा हो हमारे देश की जो विशेषता है वो ये कि बाह्य चीजों में इतना ज्यादा दिमाग नहीं लगाते बाह्य चीजों में इतना ज्यादा अपना समय पैसा नहीं बर्बाद करते कोई विशेष महान विशाल चीज हो उसका तरफ ध्यान देना और यही मैं बार बार कहूंगी कि हमारे भारतीय संस्कृति के और आप लोग नजर करें हम इस देश योग के ऊपर बैठे हुए हैं उसी से हम प्लावित है उसी ने हमको पाला है पोसा है बड़ा किया है ये विलायत के जो हम लोग को शौक पड़े है ये क्या वो विलायत वाले हमें कुछ देने वाले हैं वो क्या देंगे उनके पास है ही क्या देने के लिए एक बार उन्होंने वहां से चावल भेजा उसमें ऐसी चीज भेज दी कि उसे वहां एक खास निकला है महाराष्ट्र में उसका नाम उन्होंने कांग्रेस ग्रास रखती है, वो सबको खाता चला बड़ी मुश्किल से उसको ठीक किया तो फिर दूसरी चीज गेहूं भेजा उसमें ऐसी अजीब से बीजे भेजे की वो बबूल ऐसी बबूल निकली कि उस बबूल का कांटा बच्चे को लग जाए तो बच्चा ही मर जाए ये लोग क्या देंगे इनके पास देने की ताकत भी नहीं और दिल भी नहीं हम लोगों को जो है उनको देना है और हमको एक ठोस चीज देनी है हमारे अंदर और ठोस चीज ये है कि हम जो है हमारे अहमियत हमारे लिए इम्पोर्टेंट चीज वो है कि हमारी शख्सियत हमारा व्यक्तित्व जो कि हमारा अंदर से खिला हुआ प्रकाशित जो की इस देश का हमारा ये एक बड़ा भारी वरदान है ये हमारे देश का हमारे लिए धरोहर है हमारा हेरिटेज जिसमें हम उठ सकते हैं और सारी दुनिया कल हमारे चरण छुएगी की कहेगी कि वाह ये है ना सारे ऐसे ऐसे लोग खड़े होते लेकिन उधर ध्यान नहीं इसमें तो आश्चर्य की बात ये है कि जिनके बारे में बता रही हूँ वो प्रदेश के लोग हिन्दुस्तानियों से कहीं अधिक जल्दी सहयोगी बन और पक्के सहयोगी बनते उनकी शक्लें आप देखे तो आप पहचान नहीं पाए ये भी एक अजीब दुनिया जिस देश में सब कुछ इतना बड़ा है इतना धन पड़ा हुआ इतनी चीज है वो तो उस देश को नहीं समझते और बाहर वालों को बहुत समझ के उनके पीछे दौड़ते, के और वो है कि वो सोचते हैं ये देश है कि क्या है। इस पर आपके लिए यही कहना है कि बाह्य चीजों में ज्यादा लपेटना बाह्य चीजों की ओर ध्यान देना और जो अंतरतम की चीज उधर ध्यान न देने से राइट साइड बहुत चलती है और उससे दुनिया भर की बीमारियां हो है अब आज्ञा चक्र क्या है आज्ञा चक्र जो सामने का होता है ये बहुत चलने से मनुष्य विचार करता है हर चीज का विचार उसे लगता है कि अब उसे कोई चीज दिखाई दी उस पर विचार करता है ये क्या खरीदे कि वो खरीदे कि ये ले कि वो ले इसको कहते हैं की चौसेस चयन चयन बहुत आ गया पहले हम लोगों के जमाने में चार पांच साड़ियाँ बहुत होती थी हम लोग जब जवान थे तो हम लोग तो चार पाँच साड़ियाँ पहनते थे अब तो चयन इतना आ गया ये है ठीक तो वो नहीं ठीक तो वो नहीं ठीक तो, तो ये नहीं ठीक सबसे ज्यादा आप अमेरिका का सोच लीजिए अमेरिका में इतना चयन होता है कि हर टाइप फर्क होनी चाहिए हर घर की एक मोटर में बैठे तो पहले पूछ लीजिए कि इसका दरवाजा कैसे खुलता है न जाने कैसा हर एक हर एक मोटर का दरवाजा अलग तरह से खुलेगा कहीं आप फंस गए तो निकल नहीं सकते दूसरे उनसे पूछिए कि बाथरूम जा रहे हैं तो नलका कैसे खुलता है कभी कभी तो ऐसा था कि पैर रखा और ऊपर से पानी धड़ा आपके ये नॉवेल्टी के साथ हर एक चीज फर्क बनाने की क्या जरूरत है अगर आपको वह शराब पिलानी है तो कम से कम पहले एक हजार रूपये के उनके एक हजार पाउंड के प्याले खरीदने पड़ते हैं इसके लिए अलग उसके लिए अलग उसके लिए उसकी इतनी बड़ी डिक्शनरी है कि इसमें क्या अरबिक है पीने का एक एक बात तो के लिए चाहिए हर चीज के अलग है खाना खाने के लिए भी इसका चम्मच अलग उसका चम्मच अलग इस तरह से वो सबको अपनी मशीनरी के चीजों में लपेटने के लिए चल रहे है मशीनरी हमारे लिए हम मशीनरी की लेने नहीं इसलिए बहुत ज्यादा मशीनरी के ऊपर भी दौड़ना बहुत गलत बात अपने हाथ की चीजें अपने देश में बढ़िया से बढ़िया बनती है और इतना बढ़िया हमारे यहाँ काम होता है उसे हमें पहनना चाहिए और उसमें खास चीज माननी चाहिए इतनी आराम की चीज अब यह है की प्रदेश में जैसा नाइलॉन बनता है वैसे हमारे यहाँ बनना चाहिए कहे के लिए चाहिए इस नाइलॉन से इतनी बीमारियाँ लोगों को होगी वही प्लास्टिक हमें बहुत पसंद हमारे यहाँ के पीतल के बर्तन ही चाहिए पीतल के बर्तन ठीक नहीं वो ही प्लास्टिक चीज है पीतल के बर्तन पहले उसमें कलाई लगती है अरे हम लोगों ने तो कलाई लगाई और रहे उसमें क्या खराबी और कितनी सुंदर चीज है और फिर उसका अपना ही एक देना होता है जो हाथ की बनी हुई चीज है उसमें अपना चैतन्य होता है और उस चीज में बनी हुई चीजें खाने में भी बहुत आनंद होता है अब पता नहीं क्यों या तो हमारे चिल्लाने सीखने से हो जैसा भी हो पर अब एक नया फैशन चल पड़ा है एथेनिक स्टाइल और उसमें जरूर चीजें कुछ औरतों के दिमाग में आ गई है आदमियों के भी आ रही है पर अभी उनसे कोट पैंट नहीं छूटता कोट पैंट बहुत मुश्किल से छूटे था क्योंकि वो सोचते हैं कि कोट पैंट नहीं पहनेंगे तो हम साहब नहीं रहेंगे फिर तो हम हो जाएंगे आ, खेती हर इसलिए वो कोट पैंट उनसे छूटना मुश्किल है पर औरतों ने जरा सा एथनिक स्टाइल पर अब ध्यान दिया है ये बड़ी खुशी की बात है की हमारे भारत के इतने कारीगर लोग अपने हाथ से काम करते हैं और उनके हाथ का काम फिर से हम उसको उजाला दें, उसको हम संभालें और हिंदुस्तान में और चाइना में छोड़कर के कहीं भी हाथ का काम नहीं होता है कल ये सारे देश आपके पीछे दौड़ेंगे कि हमें हाथ का काम दीजिए हमें ये चाहिए वहाँ तो हाथ का काम मेक बाय हैंड कह दीजिए तो वो तो ऐसा है कि जैसे हम लोग मेक इन जर्मनी समझते है वैसा ही समझते है और उसको इतना जोर से पकड़ेंगे की मेक बाय हैंड आप लोगों को बताए तो तो हंसी आई थी एक बार हम जापान गए थे साहब ने बहुत का हमारे घर आ पाई हमारे घर आप तो हम गए उनके घर पे क्या है पता नहीं तो एक उन्होंने मुरादाबादी सुराई निकाली कह दिस इज ऑथेंटिक मेड बाय हैंड इंडियन <laughs> हमने कहा अच्छा भाई मानते तुमको मेड बाय हैंड इंडियन और उसका इतना महत्व बीचो बीच रखी हुई और हमारे यहाँ तो कहे गए क्या मुरादाबादी ले आए उससे तो अच्छा है स्टेनलेस स्टील का कुछ ला ये तो प्लास्टिक उससे भी अच्छा तो जब आदमी में गहराई आ जाती है जब वो गहनता में उतरता है जब किसी चीज को गहराई से सोचता है तो हर एक चीज को सोचता है ये मैं क्या करा हूं? ये मैं क्या चीज़ इस्तेमाल कर रहा हूँ इसमें तो कोई चैतन्य नहीं ये प्लास्टिक में कुछ नहीं इसको मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ अच्छा एक ही अच्छी चीज क्यों न रख लूँ घर में एक ही अच्छा बर्तन क्यों न रख लू मैं घर में क्यों मैं इस तरह से ऐसी चीजों की तरफ ध्यान दे रहा हूँ जिसमें चैतन्य नहीं पर वो गहराई आनी चाहिए आपके अंदर वो चैतन्य आना चाहिए जब वो चैतन्य आ जाता है तो आदमी उस तरफ जाता है जहाँ उसे एक समाधान और एक नई सौंदर्य दृष्टि मिलती है उस सौंदर्य दृष्टि में वो देखता है कि किस तरह की चीज सुंदर होती है किस तरह की चीज अच्छी होती है जिसके अंदर चैतन्य होता है जो अधिक सबसे सुंदर चीज है जैसे समझिए मोनालिसा का पेंटिंग है मोनालिसा के पेंटिंग से वाइब्रेशन आते हैं कोई सी भी बहुत सुंदर जो चीज होती है जिसमें कोई कहना चाहे कि जो बिल्कुल परफेक्ट उसमें से वाइब्रेशन आते हैं आपको आश्चर्य होगा कि कितना संबंध है इससे जब तक मतलब वो परमात्मा को अच्छी लगे जो चीज परमात्मा को अच्छी लगे उससे चैतन्य आता है और ऐसी चीजें आप इस्तेमाल करें जिसमें से चैतन्य है तो आपको कोई परेशानी नहीं हो लेकिन उधर ध्यान देने के लिए पहले आपको सहयोगी बनना पड़ेगा और जाना पड़ेगा सहयोग क्या है तब आप समझ सकते हैं कि आप अब उस संवेदनशील स्थिति में पहुंच गए हैं जहाँ पर कि आपको चैतन्य क्या है ये जाना जाएगा अब करीबन मैंने सब चक्र बताया एक सहस्त्रार्थो सार्थ में आपके मैंने बताया था एक हजार नारिया और वो ये जो आपको बीच में जगह दिखाई देती है उसके चारों तरफ एक हजार नाड़िया है और ये संवेदनशील है हमारे आनंद के जिस वक्त हम आत्मा को प्राप्त करते हैं तो हमारे अंदर जो आनंद की अनुभूति होती है वो इसी ब्रेन के उसी हिस्से में होती है जिसे हम लिंबी कहते हैं, और जो हमारा चित्त आलोकित हो जाता है चित्त जो आलोकित हो जाता है वो भी इसी जगह से कार्यान्वित होता है जैसे कि आत्मा के लिए कहा गया है कि ये चित्त और आनंद ये सभी का मेन है लोग कहते हैं आनंद और चित्त कैसे हुआ? सच्चिदानंद, सत फिर और सत भी हो सकता है सत्य कैसे आनंद दे सकता है और चित्त कैसे आनंद दे सकता है और आनंद जो चीज है वो कैसे मिल सकती है मतलब लोगों के दिमाग में इसके बारे में भ्रांति सी आ जाती है अब सत्य चित आनंद की जो बात है आत्मा की तो ऐसी है कि जब आपकी ये लिम्बी एरिया जागरूक हो जाती है तो आप सत्य को जानते हैं क्योंकि आपके हाथ से चैतन्य बहने लग है फिर आप किसी की और भी ऐसा हाथ करेंगे तो आप जान जाएंगे कि इस उंगली में पकड़ा रही इस उंगली में पकड़ा रही क्या इसकी तकलीफें हैं, कौन सी इसकी श्रेणी है ये आदमी अच्छा है कि बुरा है ये आप उस चैतन्य से जान जाएंगे माने आप केवल सत्य को जान सकते यहाँ बैठे बैठे आप जान सकते हैं कोई भी आदमी जो बहुत दूर है कि आप आ, उस आदमी के बारे में सब कुछ इस तरह से जानते हैं की वो इतना दूर होते हुए उसकी कौन सी तकलीफें हैं उनके चौक कौन से पकड़े हुए हैं उनको क्या परेशानी और अगर आपको सहयोग में आप बिल्कुल पूरी तरह से प्रवीण हो जाए तो आप उसको ठीक भी कर सकते हैं और उनकी दशा भी ठीक कर सकते हैं ये तो लिंबिक एरिया में ही ये कार्य होता है जहाँ आप केवल सत्य को जानते हैं मतलब ये की जब आपका चित्र किसी भी इंसान के तरफ जाता है किसी भी इंसान की तरफ जाता है तो आप उसके बारे में जान सकते पहली बार दूसरी बात इतना ही नहीं कि आप जान सकते हैं लेकिन दूसरी बात यह है कि अगर आपका चित्र उसकी ओर गया तो आप उसको कार्यान्वित कर सकते हैं यानी जैसे समझ लीजिए टेलीविजन में आप किसी इंसान को देख रहे हैं तो वहां से प्रसारित हुआ वो एक चित्र हमारे सामने आया लेकिन वो चित्र सिर्फ टेलीविजन में ही रहता है उसमें से निकल के कुछ कार्य नहीं करता पर यह जो चित्र है ये जब आप इसको प्रोजेक्ट करते हैं तो वो जा करके कार्य भी करता है जैसे आपने किसी के बारे में सोचा कि यह आदमी है कैसा होगा क्या फौरन आपका चित्त वहां जाकर कार्य करे क्योंकि ये जो सारा ईथर आप इससे रेडियो वगैरह चलाते हैं इस ईथर की जो सूक्ष्मता है वही परम चैतन्य भी है अरे पूर्ण पूर्व परम चैतन्य नहीं किंतु ईथर की भी सूक्ष्मता वही है तो यहाँ से जब आप किसी के बारे में सोचेंगे आपका चित्त जाएगा तो आप जानेंगे आपने उसे ठीक कर दिया हालत ठीक कर फिर ऐसे आदमी की नजर तक बहुत कमाल कमाती क्योंकि तो उसकी नजर में कोई जिसे आपने उनके बारे में पूछा था ज्ञानेश्वर जी के निरंजन अपहानी उन्होंने कहा कि आख कैसी निरंजन माने उसका कोई रंजन ही नहीं देखती मात्र देखना मात्र होता है उससे कुछ लस्त ग्रीड कोई चीज नहीं देखना मात्र निर्विचार में आप देख रहे हैं उसकी जब आप निर्विचार में देख रहे हैं समझ लीजिए ये कार्पेट यहाँ बिछा बड़ा सुंदर है अच्छा है। ये मेरा कारपेट हो तो मुझे लगेगी कि कभी खराब हो जाए अगर आपका कारपेट है तो आप परेशान होंगे कि ये इनका कारपेट है पर समझ लीजिए ऐसी दशा है कि मैं सिर्फ इसको देखना निरंजन देखना करूँ इस कारपेट को सिर्फ देखती ही रहो और कोई विचार ना आए तो इसको बनाने वाले का जो आनंद है पूरा मेरे ऊपर गंगा जी जैसे बना शुरू होता है आप होता है आपने कल देखा कि आपके हाथ में ठंडी ठंडी हवा आ गई आपके सर से भी ठंडी हवा निकली तो ये चीज होने की होती है और ये घटित होती है पर इसके लिए सुषुम्ना नाड़ी जो है बीच की इसके अंदर से ही ये कार्य होता है सुषुम्ना नाड़ी जो है इसके ही अंदर ये साढ़े तीन इसमें से लपेटा हुआ जैसे एक कागज पढ़े तीन इसमें लपेटे इस तरह की चीज है उसके बराबर बीच से जो ब्रह्म नाड़ी है उसमें से ही कुंडलिनी निकलती है और जब वो निकलती है और इसको ब्रह्मरंद्र को छेद कर बाहर निकल आती है तो आपको आश्चर्य होगा कि उस वक्त आपके आत्मा का जो प्रकाश है आपके चित्त में आ जाता है और इसीलिए आपके चित्त से आप बहुत चीज कार्य करते हैं। अब दूसरी चीज ये है की सत्य आप कैसे जानते हैं क्योंकि आपका लिम्बिक एरिया जो है वही एनलाइटन हो जाता है और आपके हाथों में आप सत्य जान सकते हैं और आनंद ऐसी चीज है कि उसमें सुख और दुख ऐसी दो चीज नहीं केवल आनंद मात्र होता है कोई भी चीज को आप देखते हैं तो जैसे कोई नाटक देख रहे हैं नाटक का जैसा एक आनंद होता है लेकिन किसी भी संसारिक चीज से आनंद नहीं मिलता सिर्फ अपने आत्मा से आत्मन में आत्मा तुष्ट आत्मा से ही आत्मा तुष्ट होता है अपने आत्मा से ही जो प्रकाश आता है उसका जो आनंद है तो जैसे कविदास जी ने कहा फिर मस्त अब मस्त हुए फिर क्या बोले जो मस्ती आ जाती है तो क्या बोले उस मजा में क्या बोलने का रह जाता है और दूसरे तो कुछ समझते भी नहीं क्या समझ आऊं समझ अंधा तो अच्छा है अपना ही मजा उठाते बच्चे लेकिन अब ऐसा रहा नहीं जाता इसलिए हम भी मेहनत कर रहे हैं कि आप भी उस मजे को उठा लीजिये जिस मजे में हम और इस पर लिखा हुआ है कि आनंदा चाहे डोही आनंद आय अरे आनंद के दोह में आनंद के तरंगों में डूब रहे ये जो वर्णन किए क्या वो लोग झूठ बोलते थे और उसी दशा में आप जा सकते हैं तो आपको जाना चाहिए और इसे प्राप्त करना चाहिए और ये आपका अधिकार है ये सुषुम्ना नाड़ी जो बीच की है इसमें कभी कभी खलल पड़ जाता है क्योंकि या तो आप लेफ्ट में ज्यादा जाते हैं राइट में ज्यादा जाते हैं तो इस असंतुलन से इस इम्बैलेंस से आपकी सुषमना खराब हो जाती है और इसी के कारण कभी कभी कुंडलिनी के चढ़ने में दिक्कत होती है और जो वर्णन किया गया है कि कुंडलिनी के चढ़ने से ये होता है सब कुछ नहीं होता इसको भी ठीक किया जा सकता है आपको संतुलन में भी लाया जा सकता है और आप इस आनंद को भी बहुत सहज में प्राप्त कर सकते हैं। पर इसमें एक बात है कि आज का सहयोग एक समि का है एक व्यक्ति का नहीं कनेक्टिव एक पूर्ण विराट का उसका अंग प्रत्यंग आपको होना चाहिए अगर आप चाहे मैं अपने घर में फोटो रख के पूजा करता हूँ मैं फलाना उससे कुछ फायदा नहीं होने वाला कल फिर कोई न कोई बीमारी हो जाएगी कल कोई ना कोई, कोई विपता आ जाएगी तकलीफ हो जाएगी इसलिए आपको कलेक्टिव लाना चाहिए आज मुझे ऐसा लगा मतलब विचार करने पर की ये जो इतने बड़े बड़े लोग बनते हैं और जो अपने को बहुत बड़ा समझते ये लोग सहयोग में क्यों नहीं आते इधर उधर आ रहे गहरे नत्थ खरे लोगों के पास जाते हैं उनके चरण छूते हैं आखिर क्या बात आज सोचने पे एक विचार आया मुझे कि हो सकता है कि इन लोगों को सबको प्राइवेट ऑडियंस चाहिए प्राइवेटली मिले अब यहाँ तो सर्वसाधारण जनता के बीच में ऐसे बड़े बड़े लोग आए तो उनके तामझाम खत्म हो जाए इसीलिए शायद वो लोग नहीं आते और ईसा ने कहा है कि ऐसे लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं जाए साफ साफ उन्होंने कहा कि एक बार एक ऊंट जो है वो सुई के छेद में से लांग जाएगा पर ये लोग परमात्मा के साम्राज्य में नहीं आ साफ साफ कहते क्योंकि इतना इनको नुकसान होता इतनी है इतनी तकलीफें होती हैं इन गुरुओं से मार खाते हैं मुझे बार बार बुलाते हैं हमें ठीक करिए करिए पर ये सारे साधारण समाज में साधारण इसमें नहीं आते इनके लिए बिल्कुल पॉश होटल चाहिए कि पौष आश्रम चाहिए समझ में नहीं आता ये तो परमात्मा की चीज है राजा जनक इतने बड़े राजा थे और जब कभी किसी गुरु के पास जाते थे तो जमीन पर बैठकर उनसे वार्तालाप करते थे श्री राम को आपने देखा श्री कृष्ण को आपने देखा सब राजा थे लेकिन राजा होते हुए भी उनमें कितनी नम्रता थी पहले जमाने में हमने यहाँ भी देखा कि बहुत से लोग बड़े नम्र थे बहुत बड़े बड़े लोग जो तो हमारे पास आए हमेशा जमीन पर बैठकर बात करते थे कि आप संत हैं हम आपके सामने नहीं बैठे पर आजकल के लोगों को मुझे लगता है इसका बड़ा घमंड है कि हम बहुत बड़े आदमी हैं और हम कैसे ऐसे समाज में जाए जहाँ की लोग सर्व सामान्य इन सामान्यो में से ही असामान्य निकलने वाला है इन्हीं में असामान्य है और यही लोग इसको पाने वाले है और बाकी जो है उनकी हमें तलाश ही नहीं तो इसलिए आपसे कहना है कि आप भी कोई असामान्य चीज है उसे प्राप्त करें और इस आनंद में हमेशा के लिए डूबते रहें। परमात्मा आप सबको आशीर्वाद दें जो लोअर अपडाउन में आपको प्रॉब्लम है दूसरे